डोलते देखोगे मस्त होते देखोगे दूसरी तरफ से देखोगे तो पाओगे सब थिर स्थिति प्रज्ञ को पाओगे एक तरफ मीरा का नाच और एक तरफ बुद्ध का मौन ये दोनों जहां मिल गए हैं उसका नाम खुमारी बुद्ध से पूछोगे खुमारी तो बुद्ध कुछ उत्तर न दे सकेंगे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 और जाके भी गीत को उठने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को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 कब से चांदनी की परी दिया बुझा दो आंगन में उतराने दो फिजा में छाने लगी है फिजा में छाने लगी है बहार की रंगत फिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत जुही को खिलने दो जुही को खिलने दो चंपा को महक जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिल जाने दो